श्रीमद्भागवत महापुराणश स्क सप्त्याय क्रियायोग का वर्णन बुद्ध उच क्रियाम सामचक्षाधन प्रभो यस्मा जे यथाचंती सातर्षभ ये तदंति मुनयो मुहुर्श्रेयस नृढ़ा नारदो भगवान व्यास आचार्यों उद्धव जी ने पूछा भक्तवत् श्री कृष्ण जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी अर्चा पूजा करते हैं आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए देवर्षि नारद भगवान व्यास देव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं की क्रियायोग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्यों के परम कल्याण की साधना है ते निशृत थे मुखा जगवा पुत्रे भृगुमुख्येभ्यो देभ्य भगवान सर्वृा आश्रमा चमत स्त्रीयसा उत्तम मन स्त्री शूद्रण एतत कर्म भक्ताय यह क्रिया योग पहले पहल आपके ंद से ही निकला था आपसे ही ग्रहण करके श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपने अर्धांगनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था मर्यादा रक्षक प्रभो यह क्रियायोग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री शूद्रादि के लिए भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना पद्धति है कमल नयन श्याम सुंदर आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ आप कृपा करके मुझे यह कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बताइए श्री भगवान वाच कर्मकांडस्य कर्म कांडिप्त्याभी यथावन पूर्वश भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी कर्म का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है इसलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वा पूर्वापरक्रम से वर्णन करता वैदिक को मिश्र मखः नैव यदा यथा मेरी पूजा की तीन विधिया हैं वैदिक तांत्रिक और मिश्र इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए पहले पहले अपने अधिकारानुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवी संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर जिजत्व प्राप्त करें फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे इसकी विधि तुम मुझसे सुनो अर्चायां ठंडुलेग्नो वूर्यो वापि द्वज द्रव्येण भक्ति स्वुरवा माया धोत स्ना प्रकुर्वीथोतोंगुद्ध उभर चना मंत्रे मितग्रहण संध्योपास्तर्माणी वेदे नाचोदिता पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में वेदी में अग्नि में सूर्य में जल में हृदय में अथवा ब्राह्मण में चाहे किसी में भी आराधना करे उपासक को चाहिए कि प्रातः काल दतवन करके पहले शरीर शुद्धि के लिए स्नान करें और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करें इसके पश्चात वेदोक्त संध्या आदि नित्य कर्म करने चाहिए उसके बाद मेरी आराधना का ही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करें शैली तारुमयी लौही लेप्या मनोमयी मृ्मयी प्रतिमा विधास्मृा चला चले द्विधा प्रतिष्ठा जीवमंदरम उहलिन्न नुद्धवार्चनेस्थिता स्थिराकल्प अन्यत्र मेरी मूर्ति आठ प्रकार की की की होती है पत्थर की, लकड़ी की, धातु की मिट्टी और चंदन आदि की चित्रमई भालुकामयी मनोमयी और मडीमई चल और अचल भेद से दो प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है उद्धव जी अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन भगवान आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है चाहे करे और चाहे न करे परंतु वालुकामय प्रतिमा में तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिए मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान न करावे केवल मार्जन कर दे परंतु और सबको स्नान कराना चाहिए द्रव्य प्रसिद्ध मध्याग प्रतिमा भक्तस्य भक्तारे श्री भाव चयी स्नाल प्रेष अर्चा स्तंजल तत्व प्रसिद्ध प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है परंतु जो निष्काम भक्त है वह अनायास प्राप्त पदार्थों से और भावना मात्र से हृदय में मेरी पूजा करें उद्योजी स्नान वस्त्र आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी है बालुकामय मूर्ति अथवा मिट्टी के मेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए तथा अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए सूर्य चाभ्यर्हणम प्रेष सलि सलिलाद्रद्धा प्राशिम प्रेष्ठ भक् नम व्य भूजप्य भक्त न कल्पते गंधो धूप सुमनसो दीपो नाद किन शुचि संभृतसंभार प्राग्दर्भ कलता आसीन प्रागर अर्चा या बथ सम्मुख सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अर्घ एवं उपस्थान ही प्रिय है और जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए जब मुझे कोई भक्त हार्दिक जल से जल भी चढ़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ यदि कोई अभक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करे तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता जब मैं भक्ति श्रद्धापूर्वक समर्पित जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ तब गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कहना ही क्या है उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले फिर इस प्रकार कुश बिछाए कि उनके अगले भाग पूर्व की ओर रहे तदनंतर पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके पवित्रता से उन कुशों के आसन पर बैठ जाए यदि प्रतिमा अचल हो तो इसके सामने ही बैठना चाहिए इसके बाद पूजा कार्य प्रारंभ करे कृत्यास कृतनयासा मदरचा पाणीना वृजेत कल सं प्रोक्षणी च यथादूपाधत् तदेदेवजनम द्रव्याण प्रोक्षपात्राणि प्रोक्ष पात्राणी तय देश पाद्या पात्राणी दयाथिखया घातया चाभिमंथ पहले विधिपूर्वक अंग न्यास करस कर इसके बाद मूर्ति में मंत्रे और हाथ से प्रतिमा से पूर्व समर्पित सामग्री हटाकर उसे पोछ दे इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध पुष्प आदि से करें प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले तदनंतर पाद्य अर्घ और आचमन के लिए तीन पात्रों में कलश में से जल भरकर रख ले और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले पाद्य पात्र में श्यामा का सावे के दाने दूब कमल विष्णुक्रांता और चंदन तुलसी दल आदि पात्र में गंध पुष्प अक्षत जौ कुश तिल सरसों और दूब तथा आचमन पात्र में जायफल लौंग आदि डालें इसके बाद पूजा करने वाले को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय हृदय हिर्दै मंत्र शिरो मंत्र और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करें पिंडे वायशुद्धे पद्मे सिद्ध भाविता इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु और भावनाओं द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करें बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओंकार के अकार उकार मकार बिंदु और नाद इन पाँच कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं तयात्म भूतया पिंडे व्याप्ते समूज्य तमय आभा स्थाप्य नस्तंगम प्रपूजय पादर्शाणीन उपचारा प्रकल्पयेन्धर्माश्च नो कल्द्वासन मम पदस्ट त्र कर्णिकोजल उेदतंत्र मह्यं तो वय वह जीव कला आत्म आत्मस्वरूपणी है जब उसके तेज से सारा अंतकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए तदनंतर तन्मय होकर मेरा आवाहन करे और प्रतिमा आदि में स्थापना करे फिर मंत्रों के द्वारा अंगलन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे उद्धव जी मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियों की भावना करे अर्थात आसन के चारों कोनों में धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य रूप चार पाए हैं अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य ये चार चारों दिशाओं में डंडे हैं सत्वरज तम रूप तीन पटरियों की बनी हुई पीठ है उस पर विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया योगा प्रभु सत्य ईशाना और अनुग्रह ये नौ शक्तियाँ विराजमान हैं उस आसन पर एक अष्टदल कमल है उसकी कर्णिका अत्यंत प्रकाशमान है और पीली पीली केसरों की छठा निराली है आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद्य आचमनी और अर्घ आदि उपचार प्रस्तुत करें तदनंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करे सुदर्शनम पांच गदाशेषो धनुर्णान मुसलम कौस्तुभम माला श्रीवत्संसान पूजेत नंदम च नंदम गरुण प्रचंडम चंडमेंव महाबल बल कुद कुमदे क्षण दुर्गा विनायक व्या विस्वक्सें गुरुन सुरान स्वे स्वे स्थास्भिमुखा सुदर्शन चक्र पाँच दन्य शंख कौमूद की गदा खड्ग बाण धनुष हल मुसल इन आठ आयुधों की पूजा आठ दिशाओं में करें और कौस्तुभमणि माला तथा श्रीवत्सचिन्ह की वक्षस्थल पर स्थान पूजा करे नंद सुनंद प्रचंड चंड महाबल बल कुमुद और कुमदेक्षण इन आठ पार्षदों की आठ दिशाओं में गरुण के सामने दुर्गा विनायक व्यास और विश्वक सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करें बाह और गुरु की और यथाक्रम पूर्वाधि दिशाओं में इंद्रादि आठ लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण अर्घ्यादि दान आदि क्रम से उनकी पूजा करनी चाहिए चंदन हो चंदनओपूर कुंकुमा गुरुवासित सलिले स्नापयेन्मंत्रे निवेशक महापुरुष विद्यान शामनाथ प्रिय उद्धव यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन खस कपूर केसर और अर्गजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुभाषित जल से मुझे स्नान कराए और उस समय सुवर्णधर्म इत्यादि स्वर्ण घरमाक् जिम ते पुंडरीका इत्यादि महापुरुष विद्या सहस्रशेषा पुरुष इत्यादि पुरुषुक्त और इंद्रम नरो नेमीधिता हवन्त इत्यादि राजनादि गायन का पाठ भी करता रहे वस्त्रोपीत भरण पत्रगंधलेपन अलंकुर सब प्रेम मद्भक्तौ यथोचित पाद्यश्मीय चन्धम सुमन सोक्षता धूपदीपोपहारध्यान्मे श्रद्धयाचक मेरा भक्त वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण पत्र माला गंध और चंदनादि से प्रेमपूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार करे उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य आचमन चंदन पुष्प अक्षत धूप दीप आदि सामग्रियां समर्पित करें गुड़पाया सर्पा पीथी शकूल्या पूपमोदा शय्या वधदी सूपांश नैवेद्यम सति कल्पये अम्भ्योंगोन्मर्दनादर्श दंतधावा विषेचन अन्नाद्य गीत नृत्य आदि परमेश्व यदि हो सके तो गुड़ खीर घृत पूड़ी पुए लड्डू हलवा दही और दाल आदि विविध व्यंजनों का नैवेद्य लगावे भगवान के विग्रह को दत्वन कराए उपटन लगाए पंचामृत आदि से स्नान कराए सुगंधित तो पदार्थों का लेप करे दर्पण दिखाए भोग लगाए और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर नाचने गाने आदि का भी प्रबंध करें। विधना विहते कुंडे में करे कुंडला निधित उद्धव जी तदनंतर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करें वह कुंड मेखला गर्त और वेदी से शोभामान हो उसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमूहन करे अर्थात उसे एकत्र कर दे परिस्थाक्षेन्द्र यथा विधि प्रोक्ष द्रव्याणी प्रोक्षाग्नो भावे तमाम तप्त जा प्रख्यम शखचक्रगता चतुर्भुज शांत पद्म के, के चारों ओर कुछ कुशकंडिका करके अर्थात चारों ओर बीस बीस कुश बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के इसके बाद पूर्वक संविधाओं का आधान रूप अन्वाधान करे अग्नि के उत्तर भाग में होमोपयोगी सामग्री रखे और प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षण करें तदनंतर अग्नि में, में मेरा इस प्रकार ध्यान करें मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दम दम धमक रही है रोम रोम के शांत की वर्षा हो रही है लंबे और विशाल चार भुजाएँ शोभामान है उनमें शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र फहरा रहा है स्ुरन किट कटकटिसूत्र भरा शी वस्त्र व्यक्ष संभ्राज कौशुभम वन मालिनम ध्यानभ्य धारुणी हविषाभता च प्रसाद भागावघारौ दत्चाद्य प्लुत हवी सिर पर मुकुट कलाइयों में कंगन कमर में कर्धनी और बाहों में बाजूबन मिला रहे हैं वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह है गले में कौस्तुभमढ़ी जगमगा रही है घुटनों तक वनमाला लटक रही है अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए इसके बाद सुखी संविधाओं को घृत में डुबोकर कर आहुति दे और आज्य भाग और आधार नामक दो दो आहुतियों से और भी हवन करें तदनंतर घी से भिंगो अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दे मूल मूलमंत्रेण सोदर्शन चर्चावधानत धर्मादेब्यो यथान्या मंत्रे श्रेष्ठ कृत बुध इसके बाद अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से तथा पुरुष सुक्त के सोलह मंत्रों से हवन करें बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्मादिदेवताओं के लिए भी विधिपूर्वक मंत्रों से हवन करें और श्रेष्ठ कृत आहुति भी दे अभ्यथ नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो बलिम हरेत मूल मंत्र जपेत ब्रह्म स्मरण नारायणात्मक इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करे और नंद सुनंद आदि पार्षदों को आठों दिशाओं में हवन बली कर मांग बलि दे तदनंतर प्रतिमा के सम्मुख बैठकर परब्रह्मस्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करें और भगवत्स्वरूप मूलमंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करे धत्वा चमन मुच्छे संक्षेनाय कल्पयेत मुखवासमत तांबूलाम्थारहत उपगृन तर्मायन मम मत कथा सलाव यथम क्षणिको भवे इसके बाद भगवान को आचमन करावे और उनका प्रसाद विश्वक सेन को निवेदन करें इसके पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा में सुगंधित तांबूल आदि मुखवास उपस्थित करें तथा पुष्पांजलि समर्पित करें मेरी लीलाओं को गावे उनका वर्णन करें और मेरी ही लीलाओं का अभिनय करे यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगे मेरी लीला कथाएं स्वयं सुने और दूसरों को सुनावे कुछ समय तक संसार और उसके रगड़ों झगड़ों को भूलकर कर मुझमें ही तन्मय हो जाए स्तभावचय स्त्रोत्र पौराण प्राकृतरपी तुत्वा प्रसिद भगवंड मंदे त श्रोमत्वाहुभ्या परस्परम प्रपन्नम पाई मा सभी मृत्यु ग्रहाण भात प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े स्तव और स्तोत्रों से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करें भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो मुझे अपने कृपा प्रसाद से सराबोर बोर कर दें तदनंतर दंडवत प्रणाम करें अपना सिर मेरे चरणों पर रख दे और अपने दोनों हाथों से दाएं से दाहिना और बाएं से बाया चरण पकड़कर कहे भगवान इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है मैं डर कर आपके शरण में आया हूँ प्रभो आप मेरी रक्षा कीजिए इतिशेषाम मया दत्ताम सिर सियाधाय साधरम उद्वास ये थे दुर्द्वास्यम इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा में से एक दिव्य ज्योति निकली है और वह मेरी हृदयस्थ ज्योति में लीन हो गई है बस यही विसर्जन है अर्चा यदा यद्धा माम तत्र चार्चये सर्वभूते स्वात्म चर्वात्माअम अवस्थित उद्धव जी प्रतिमा आदि में जब जहाँ श्रद्धा हो तब तहाँ मेरी पूजा करनी चाहिए क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी स्थित हूँ एवं एव क्रियापथ पुमाकतांत्रिक अर्चनुभत सिद्धि मतो विन्ध्य वेपिता मदर्चा संप्रतिष्ठाप्य मंदिर पुष्पोद्यालालिरम्याली पुष्पोद्याम्या जात्रो सश्रित उधी जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक वैदिकतांत्रिक्रिक्रिक क्रियायोग के द्वारा मेरी पूजा करता है वह इस लोक और परलोक में मुझसे अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करता है यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवावे और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवा दे नित्य की पूजा पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था कर दे पूजा दीना प्रवाहा पर्व, स्वान क्षेत्रापणपुर ग्रह मत्साहिता प्रतिष्ठया सार्वभम सदमांुवनत्र पूजा दिना ब्रह्म लोकम त्रिफिर मत्साता मियात जो मनुष्य पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत बाजार नगर अथवा गांव मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्म और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है मामपेक्षेण भक्ति योगे नंदती विंदती भक्ति योगम स लभते एवं य पूजे म यह स्वदत्ताम परहृदत्ताम हरित सृपि विप्रभयो वृत्तिम सजाते विद्भोम वर्षाण अवताजुतम जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मण की जीविका हरण कर लेता है वह करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है करतुष्चारे तो अनुदित रे वच कर्मणाम प्रेत्य न प्रेत भूय जो लोग ऐसे कामों में सहायता प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं वे भी मरने के बाद प्राप्त करने वाले के समान ही फल के भागीदार होते हैं यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसा सहितायां एकदश स्कंधे सप्तवध्याय